गगन मंडल चढ़ देख तमाम थ व्रत की तजदे आशा और व्रत की बातों में मत पड़ना नहीं तो आदमी बड़ा चालबाज है मन बड़ा होशियार मन कहता है कि ठीक है परमात्मा खोजना है चलो तीर्थ कराए व्रत कर लें ध्यान भर से बचो सत्संग से बचो तो मन कहता है और सब करो तीर्थ जाना तीर्थ हो आओ काशी जाओ काबा जाओ कैलाश जाओ चल पड़ो केदारनाथ बद्रीनाथ की यात्रा कराओ ये सब करो कोई हर्जा नहीं क्योंकि इससे कोई मन नहीं मिटता तुम चाहे केदारनाथ जाओ चाहे बद्रीनाथ जाओ कोई मन नहीं मिटता ये तो मन की ही भागदौड़ है इतुत कथू नहीं था ये मन तो यहां वहां भगाता वो कहता कर लो वो कर लो चलो दान कर दो बहुत ही ज्यादा सवार हो गई उपवास कर लो और क्या करोगे चलो चार दिन भूखे रह जाओ अकल आ जाएगी अपने आप चार दिन भूखे रहोगे अपने आप समझ में आ जाए अगर रस्ते पर जगजीवन दास कहते हैं तीर्थ व्रत की तजदे आशा सब आशाएं छोड़ो तीर्थ और व्रत से कभी कुछ नहीं हुआ है सत्य नाम की रटना करके गगन मंडल चढ़ देख तमाशा अगर एक कोई चीज से कभी होता रहा है दुनिया में कुछ भी महत्वपूर्ण घटा है परमात्मा उतरा है तो वो सत्य नाम से उसकी ही रटना से उसकी ही स्मृति को जगाए जगाए जगाए जगाए उसी की याद में घुलते घुलते मिटते मिटते गगन मंडल चढ़ देख तमाशा और तब कोई अपने भीतर के शून्य आकाश में बैठ जाता है और वहां से देखता है रहस्य तमाशा सारे जगत का यह अस्तित्व बड़ा रहस्य इसलिए मैंने कहा जीवन समस्या नहीं है रहस्य जगह से देखोगे तो चमत्कृत हो जाओगे यहां हर छोटी बात चमत्कार है एक बीज का फूटना हरी पत्तियों का निकल आना देखते हो और क्या चमत्कार होगा और तुम मदारियों के चमत्कारों में पड़े हो कोई आदमी हाथ से राख निकाल देता तुम इसको चमत्कार मान रहे हो राख से फूल निकल रहे हैं उनमें तुम चमत्कार नहीं देख रहे तुम अंधे हो बिल्कुल तुम्हें होश नहीं तरफ चमत्कारी चमत्कार घट चमत्कार रहे हैं सारा अस्तित्व तो चमत्कारों का जमघट लेकिन ठीक जगह बैठ जाओ तो दिखाई पड़े ठीक परिपेक्ष चाहिए ठीक ऊंचाई चाहिए गगन मंडल चढ़ देख तमाशा और जो लोग तीर्थ व्रत मंदिर मस्जिद में उलझ जाते वो गगन मंडल तक नहीं पहुंच पाते वो छोटे छोटे आंगन में घिर जाते हैं उस विराट आकाश को कैसे पाएंगे कोई हिंदू हो गया कोई मुसलमान हो गया कोई ईसाई हो गया फिर इनमें भी और छोटे घरों में घर हैं कोई ब्राह्मण हो गया कोई शूद्र हो गया फिर ब्राह्मणों में भी और घरों में घर हैं कोई देशस्थ है कोई कोकणस्थ है और घरों में घर बनाते जाते हैं लोग छोटे से छोटी चूहों की खोले रह जाती तब उनको चैन पड़ता है जब तक आदमी चूहा ना हो जाए तब तक उसको चैन नहीं पड़ता बस एक जरासी खोल रह जाए उसी में अपना जीए निकल के बाहर आ जाए भीतर हो जाए जीता रहे विराट आकाश को कैसे पाओगे दीवार से घिरा था हरम का कसूर क्या पैदा अगर हदूद में वुस्सत न हो सकी काबा का कोई कसूर नहीं है दीवार से घिरा है अगर काबा जाने वाले के हृदय में विशालता पैदा ना हो सकी तो कसूर काबा का नहीं है जाहिर बात है कि काबा दीवार से घिरा है दीवार से घिरा था हरम का कसूर क्या पैदा अगर हदूद में बुसत ना हो सकी मंदिरों में जाओगे हदों से घिरे उनकी सीमाएं उन सीमाओं में तुम्हारा हृदय भी सीमित हो जाएगा खोजो कोई जो असीम हो खोजो कोई जगह जहां हिंदू हिंदू ना रहे मुसलमान मुसलमान ना रहे खोजो कोई जगह जहां गोरा गोरा ना हो काला काला ना हो खोजो कोई जगह जहां चीनी चीनी ना हो हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी ना हो खोजो कोई जगह जहां विशालता जन्म रही हो जहां आकाश जैसा फैलाओ उस जगह तुम भी विशाल हो सकोगे तब तुम देख सकते हो गगन मंडल पर चढ़कर तमाशा ताही मंडल का अंत नहीं कछु रवि बिहून किरण परगासा, और वो जो अंतर का आकाश है उसका कोई अंत नहीं है उसकी कोई सीमा नहीं और वहां बड़े चमत्कार हैं, बड़े से बड़ा चमत्कार यह है रबी बिहून किरण परगा सा वहां प्रकाश बहुत है और सूरज है ही नहीं वहां बिना स्रोत के प्रकाश है बिन बाती बिन तेल वहां दिया जल रहा है न बाती है और न तेल है वहां ऐसा प्रकाश है जो शाश्वत है किरण वह बोली नहीं नाचती रही थिरकता रहा जल उन्मत्त आकाश उलट गिरा सरोवर में पवन ताल देता रहा मौन एक सुनापन रहा अभिचल तुम चुप हो जाओ झील जैसे शांत हो जाओ किरण वह बोली नहीं नाचती रही थिरकता रहा जल उन्मत्त आकाश उलट गिरा सरोवर में पवन ताल देता रहा मौन एक सुनापन रहा अभिचल सब कुछ होता रहे तुम्हारे चारों तरफ बीच केंद्र पर तुम अभिचल हो जाओ मौन हो जाओ तो तुम देख पाओगे रहस्य जगत का अनुभव कर पाओगे और वह अनुभव ही परमात्मा का अनुभव है रहस्य का अनुभव परमात्मा का अनुभव है कहां निराश वास कर रहिए छोड़ दो धर्म इत्यादि की आशा निराश होके वहां वास कर लो अपने भीतर काहे भरमत फिर उदासा फिर तुम्हारे जीवन में उदासी ना रहेगी बड़ा अद्भुत वचन कहते हैं बाहर से निराश हो जाओ तो तुम्हारे जीवन से उदासी चली जाए उल्टी बात कहते मालूम पड़ते हैं एक ही वचन में कहते हैं कहा निराश बास करी रहिए काहेक भरमत फिरे उदासा वहां सब तरह से निराश होकर बैठ जाओ भीतर और सब उदासी मिट जाएगी बड़ा विरोधाभासी वचन मगर बड़ा बहुमूल्य भी सच यह है कि सत्य को कहने का एक ही ढंग है विरोधाभास और सत्य को कहने का कोई ढंग ही नहीं निराश का अर्थ होता है अब बाहर कोई आशा ना रही सब देख लिया सब परख लिया असली बाहर है ही नहीं बिल्कुल निराश हो गए बाहर से लोग बाहर से निराश नहीं होते एक चीज से निराश होते हैं तो दूसरी चीज में आशा टांग देते दुकान से निराश हुए मंदिर पकड़ लिया खाते वही से उबे गीता पकड़ ली कुरान पकड़ लिया मगर चलते हैं बार ही बार खाते वही भी उतने ही बाहर थे जितने गीताओं, कुरान है और दुकान भी उतनी ही बाहर थी जितना मस्जिद और मंदिर है कोई भेद नहीं एक उपद्रव से छूटे दूसरे उपद्रव में समाविष्ट हो गए एक जेल से निकल भी ना पाए थे कि जल्दी से दूसरे में घुस जाते चूहा एक पोल से निकला दूसरी पोल में गए खुला आकाश रुचता ही नहीं आदत हो गई जंजीरों में रहने की कारागृह में पड़े होने का हमारा स्वभाव हो गया है। बाहर से बिल्कुल निराश हो जाओ ना तो दुकान से मिलता है न मंदिर से मिलता है न खाते बही में कुछ है ना शास्त्रों में कुछ है जब कोई इतना निराश हो जाता है कि बाहर पकड़ने को कुछ बचते नहीं तभी कोई भीतर जाता है और भीतर जाते से आशाएं पूरी हो जातीं, सारी आशाएं फलवती हो जाती सब मिल गया जिसको जन्मों जन्मो तक खो जाता फिर कैसी उदासी दे लखाए छिपाव ना ही क्या प्यारी बात कही जगजीवन कि दिखा दूं सब तुम्हें अगर राजी हो छिपाऊं कुछ भी नहीं बुद्ध ने भी कहा है अपने शिष्यों को मेरी मुठ्ठी खुली मैंने तुमसे कुछ छिपाया नहीं सब कह दिया है जो समझदार है समझ लेंगे जाग जाएंगे पहुंच जाएंगे जो ना समझे वो इसी विचार में पड़े रहेंगे क्या करना क्या नहीं करना क्या अर्थ था बुद्ध का क्यों ऐसा कहा था उसमें से अपने मतलब की बातें निकालते रहेंगे चुनाव करते रहेंगे देऊं लखा है नहीं, जरा भी छिपाऊंगा नहीं जो है सब पूरा दिखा दूं जिसमें देखूं अपने पास जैसे मैं उसे अपने पास देख रहा हूं ऐसा तुम्हें भी दिखा दूं तुम्हारे भी वो इतने ही पास है मगर मेरी सुनो ऐसा कोई शब्द सुनी समझे करी अग कर्म होई तब दासा अगर तुम्हें मेरा शब्द समझ में आ जाता हो तो मैं इतनी ही बात कह रहा हूं कि तुम झुक जाओ तुम मिटने को राजी हो जाओ और से सब अपने से हो जाएगा नैन चाख दर्शन रस पीवे और तुम झुको तो अभी दर्शन रस पियो ही नहीं है जम की त्रासा और जिसने उस अमृत रस को पी लिया परमात्मा के उसकी आंख में आंख डाल के एक बार देख लिया उसको मृत्यु का भय मिट जाता है क्योंकि उसे अमृत का पता चल गया उसे चली गया पता कि मैं अमृत हूं अमृत मेरा स्वभाव है जग भ्रमते ही नहीं गुरु के चरण करे सुख विलासा उसको फिर कोई भ्रम नहीं रह जाता फिर तो गुरु के चरण में परम आनंद को परम भोग को उपलब्ध होता है करे सुख विलासा सुनते हो ये शब्द धर्म तुम्हें दुख देने को नहीं धर्म तुमसे कुछ छुड़ाने को नहीं धर्म तुम्हें परम भोग की कला देता है धर्म तुम्हें जीवन के परम विलास में ले जाता है तुम परमात्मा को भोग सको इसके योग बनाता है अगर राजी हो जैसा कहते जगजीवन दास ऐसा कोई शब्द सुनी समझे अगर मेरी बात तुम्हारी समझ में आती हो दे लखाए छिपाव ना हूं जस में देखूं अपने पासा क्योंकि वो इतने पास है कि दिखाने में कोई अड़चन ही नहीं तुम देखने भर को राजी भर हो जाओ जरा तुम आंख खोलो बस जरा आंख खोलो जरा घूंघट उठाओ हालांकि पहली बार ही घूंघट उठा से सदा के लिए घूंघट नहीं उठ जाएगा आतें बड़ी पुरानी पर्दा गिर गिर जाएगा आतें बड़ी पुरानी तुम देख देख के भी आंख बंद कर लो लोगे जैसे कोई सूरज की तरफ देखे आँख झपक जाए, वह तो परम प्रकाश है गगन मंडल चढ़ देख तमाशा गगन मंडल चढ़ देख तमाशा गगन